ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अध्याय आथ, अध्यात्म पथ प्रदर्शक गुरु आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षण की आवश्यकता महान चीनी दार्शनिक योगी लाओसे के एक शिष्य ने निम्न कहानी कही है एक युवक ची नामक लुटेरे को सरदार के दल में सम्मिलित हुआ एक दिन नौ सिखिए ने दल के नेता से पूछा क्या ताओ सही तरीका चोरी में भी पाया जा सकता है और चीन ने उत्तर दिया कृपया मुझे ऐसी चीज बताओ जिसमें ताओ अर्थात सही पथ अथवा नियम ना हो चोरी में लूट के स्थान का पता लगने की बुद्धि सबसे आगे जाने का साहस अंत में बाहर निकलने की वीरता सफलता की संभावना के अंकन की अंतर्दृष्टि तथा डाकुओं में लूट के नीति बंटवारे में न्याय की आवश्यकता होती है इन पांच गुणों के बिना कोई भी सफल चोर नहीं हो सकता जीवन के प्रत्येक कार्य में जहां तक कि चोरी में भी सिद्धांत है जो सीखने पड़ते हैं सभी पैसों में प्रशिक्षार्थी के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है आध्यात्मिक जीवन के लिए यह बात और अधिक सत्य है लाओस के शिष्य आगे कहते हैं व्यज्ञ जनों के सिद्धांत दाकू तथा सज्जन दोनों के लिए अपरिहार्य है क्योंकि सज्जन कम है और दुर्जन अधिक इसलिए संतों द्वारा जगत का कल्याण कम हो पाता है जबकि अन्य लोग जगत का अकल्याण अधिक करते हैं पाश्चात्य देशों में यात्रा के दौरान संघारात्मक गतिविधियों में व्यय की जा रही शक्ति से मैं आश्चर्यचकित रह जाता था कितने सैनिकों विमान चालकों यांत्रियों यांत्रिकों यहां तक कि वैज्ञानिकों को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है इस समय और शक्ति के अंश एक अंश का भी व्यय आत्मा के प्रशिक्षण के लिए परमात्मा के ज्ञान आनंद और शांति की प्राप्ति में हमें समर्थ बनाने में क्यों नहीं किया जाता उपनिषद के महान ऋषियों ने हमारे सम्मुख आत्म साक्षात्कार को जीवन के लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है लेकिन आध्यात्मिक जागरण के बिना यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता लेकिन धर्म जगत में क्रिया अनुष्ठान और कर्म कांड अधिक और वास्तविक आध्यात्मिक जागरण बहुत कम दिखाई देता है इसीलिए आत्मसाक्षात का रूप वास्तविक धर्म में लोगों का विश्वास नहीं रहा है और अब धार्मिक भोंगियों की बुगतायत हो गई है जो यौगिक सिद्धियों का दावा करते हैं तथा आसानी से स्वर्ग दिलाने का आश्वासन देते हैं साथ ही नैतिक शुद्धि के लिए प्रधान प्रयत्न करने में अनिच्छुक पराश्रयी लोग आसानी से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं चरम लक्ष्य प्राप्त करने वाला अथवा कम से कम उसके निकट तक पहुँचने वाला ही उसकी प्राप्ति का मार्ग बता सकता है आध्यात्मिक जीवन में सम्यक मार्गदर्शन के बारे में उपनिषदों में कहा गया है बहुत से लोग आत्मतत्व के बारे में सुन नहीं पाते बहुत से लोग सुनकर भी समझ नहीं पाते आत्म आत्मतत्व का वक्ता आश्चर्यजनक होता है इसको जानने वाला आश्चर्यजनक होता है कुशल आश्चर्य द्वारा अनुशिष्ट तत्व ज्ञान प्राप्त करने वाला धन्य है श्रवणा जापी बहु न लभ्य श्रृणवंतों बहवो यम नु आश्चर्यो वक्ता कुशलोश्य लब्धा आश्चर्य ज्ञाता कुशला अनुशिष्ट कठोपनिषत् आत्मतत्व का ज्ञान किसी और निम्नकोटि के व्यक्ति द्वारा कहे जाने पर पूरी तरह प्राप्त नहीं होता क्योंकि उसके बारे में विभिन्न धारणाएं होती हैं आत्मा अड़ु से भी अड़ुतर है और अतर्क है अनुभूति संपन्न आचार द्वारा कहे जाने पर व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त करता है और पुनः जन्म ग्रहण नहीं करता न नरेना वरेण प्रोक्त ऐसा सुविधे बहुधा चिंत्यमान अनन्य प्रोक्त गतिर मुमुक्षु कर्म द्वारा प्राप्त लोकों के सुखों की परीक्षा करे उसके बाद उनसे विरक्त होकर चिंतन आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता पूर्वक श्रोत्री ब्रह्मनिठ गुरु के निकट जावे ऐसे प्रशांत चित्त समयुक्त शिष्य को विद्वान आचार्य तत्वत वह ब्रह्म विद्या प्रदान करते हैं जिससे अक्षर ब्रह्म अर्थात पुरुष को सम्यक रूप से जाना जा सकता है गुरु का कार्य आत्म साक्षात्कार का, का क्या अर्थ है इसका अर्थ जीव और परमात्मा का विनर है जीवन के विभिन्न अनुभवों और दुखों से गुजरते हुए जीव परमात्मा के निकट पहुंचता है और अंत में उसके साथ एकत्व तो का अनुभव करता है इस प्रक्रिया का उपनिषद में बड़ोहर वर्णन किया गया है सुवर्ण पंखों वाले तथा नित्य साक्षी साथी दो पक्षी एक ही वृक्ष की शाखाओं पर रहते हैं उनमें से एक वृक्ष के कटु और सुस्वादु फलों को खाता है दूसरा बिना खाए शांत भाव से देखता रहता है आत्मा स्वरूप से विस्मित मोहग्रस्त जीव सांसारिक जीवन में लिप्त हो दुख भोगता है लेकिन जब वह उपास ईश्वर को अपनी आत्मा के रूप में जानता है तथा उसकी महिमा देखता है तब वह शोक रहित हो जाता है हम अपने दिव्य स्वरूप को भूल गए हैं इसलिए भगवान के निकट जाने के बदले हम संसार में अधिकाधिक फंसते जाते हैं किसी के द्वारा हमें अपने वास्तविक स्वरूप का भान कराया जाना चाहिए गुरु यह कार्य करते हैं गुरु का कार्य शिष्य को अनादि अज्ञान निद्रा से जगाकर परमात्मा का पथ प्रदर्शित करना है गुरु ईसाई पादरी की तरह नहीं है जो मानव और भगवान के बीच में स्थित रहता है गुरु शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ है अज्ञान नाश करके ज्ञान ज्ञानालोक प्रदान करने वाला आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक गुकारोन्धकारस्तु रुकार निवर्त अंधकार निवर्त्या गुरु रीत्य वे हमारी अपने संबंध में पोषित विपरीत मान्यता को दूर कर मोह निद्रा भंग करने में सहायक होते हैं श्री रामकृष्ण अपने को भेड़ समझने वाले शेर की कहानी सुनाया करते थे एक बार एक शेररी ने भेड़ों के एक झुंड पर हमला किया लेकिन जब गढ़रिए ने प्रतिरोध किया तो वह एक और गिर पड़ी और एक शेर सावक को जन्म देकर मर गई गड़ियरिए को उस शावक पर दया आई और वह उसे भेड़ों के साथ पालने लगा शेर सावक भेड़ का दूध पीने लगा और भेड़ों की तरह मिमियाना और घास खाना सीख गया कुछ वर्षों बाद एक दूसरे शेर ने इस झुंड पर हमला किया और उसे एक शेर को भेड़ों का सा आचरण करते देखा बड़ा आश्चर्य हुआ वह भेड़ शेर को पकड़कर एक तालाब के निकट घसीट कर ले गया और उसे पानी में अपना प्रतिबिंब दिखाया फिर बड़े शेर ने जवान भेड़ शेर के मुँह में मांस का टुकड़ा दिया और उसे कहा कि वह भेड़ नहीं अपितु वास्तव में एक शेर है इस पर भेड़ शेर ने अपना भेड़ बोध त्याग दिया और अपना वास्तविक शेर बोध पुनः प्राप्त कर लिया स्वामी ब्रह्मानंद जी गुरु की तुलना राजा के मंत्री से किया करते थे एक गरीब आदमी ने मंत्री से सात दरवाजों वाले महल में रहने वाले राजा से भेंट करवाने की विनती की मंत्री ने उसकी विनती स्वीकार की और उसे एक के बाद दूसरे दरवाजे से होकर ले जाने लगा प्रत्येक दरवाजे पर एक सुसज्जित अधिकारी को खड़ा देखकर हर बार गरीब आदमी मंत्री से पूछता कि क्या वह राजा है सातवें दरवाजे को पार कर राजसी वैभव में प्रतिष्ठित राजा के पास पहुंचने के पूर्व तक मंत्री हर बार नहीं कहता राजा को देख गरीब व्यक्ति और प्रश्न नहीं करता महल के दरवाजों और गलियारों से ले जाने के लिए उसे किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता थी ब्रह्मानंद जी कहते हैं गुरु भी इसी तरह होता है राजा के मंत्री की तरह वशिष्य को आध्यात्मिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से ले जाकर अंत में परमात्मा के निकट पहुंचा देता है मानव व्यक्तित्व एक के भीतर एक भवनों और दलानों से युक्त बड़े महल के समान है परमात्मा गुरु के रूप में हमारे निकट आते हैं और हमें यह अनुभूति करने में सहायता करते हैं कि हम स्थूल शरीर मन भावनाएं विचार और मनोभाव नहीं बल्कि नित्य आत्मा है अज्ञान प्रदेश में भ्रमण करते समय मार्ग जानने वाले एक पथ प्रदर्शक का होना अच्छा है गुरु वह पथ प्रदर्शक है जो हमें गंतव्य तक ले जाकर हमें वहाँ छोड़ देते हैं